तांडव मणि विदुर्बलवाशुको भविराय लीलातांडवपंडिताजलधवी मौराय तस्मे कृष्णा नीवश्य बीजा शंकर शंकरचार्य केशवंवादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरागि व्योम पद्पेहाय दक्षिणा मूर्त नम शांति गुरु धर्म अवच्छेद का नहीं बनता है उसके लिए उन लोग का नियम क्या है न्यायों का, दा अंगी अंगी का आगे हेतु में विशेषण दिया स्वरूपा सिद्धि वारण करने के लिए और दूसरा क्या दोष आ गया व्यभुत्व सिद्धि तो वहाँ इसलिए आचार्य का पंक्ति क्या है एकांक असिद्धि परिहर दो आपत्ति अच्छा आगे पूर्व पक्ष कहता है कि हमको विशेष में कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा यहाँ तो, तो उपाधि का विचारी बिल्कुल भी नहीं सिद्ध लाया तो अलग आधार पर व्यापक सिद्धि करना तो, तो यहाँ उपाधि कुछ दिखाना पड़ेगा यहाँ उपाधि का तो विचार हुआ ही नहीं तो इसलिए देखाएंगे तो आप विचार कर सकते हैं उसमें कोई हानि नहीं।, नहीं है यहाँ उपाधि का बात नहीं है विचार ही नहीं है हमको कहीं कोई अनुमान मिला और हम कहेंगे हम यहाँ उपाधि खोज करके विचार कर सकते हैं भिन्न विचार यहाँ उसका परिसर नहीं है यहाँ वो दिया है कि उपाधि ये होगा या नहीं होगा यहाँ तो उपाधि का बात ही नहीं है अन्य आधार पर व्यापकता सिद्ध दिखा दिया हम उपाधि दिखा सकते दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। <से तकति> अच्छा पूर्व पक्ष कहता है कि विशेष में कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा सामान्य में तो अगर विशेष में मानना ही पड़ेगा तो फिर सामान्य में हम क्यूँ मानेगे तो सिद्धांत इसके लिए क्या कहता है सामान्य में मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा है तो सामान्य ये मानना पड़ेगा। तो कहा कि ये इसमें कोई प्रमाण नहीं है आप जो न्याय कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है पर सिद्धांत जो कहा कि ये मानना पड़ेगा आवश्यकत्वात। ये आवश्यक क्यों हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि सामान्य विशेष कार्यकार आपको मानना ही पड़ेगा अगर सामान्य में कार्यकरण मानेंगे कृति और कार्यकारनेंगे कृतिया में कार्यकरण कार्यकार अगर आप तो में मानेंगे तो भी विशेष में मानना पड़ेगा तो अगर विशेष में मानना ही पड़ता है सामान्य में क्यों मानेंगे सिद्धांत के अंदर आवश्यक आवश्यक है आवश्यक क्यूँ है विशेष व्याप्य विशेष जो है वो व्याप्य है अगर व्याप्ति में आपको कार्यकारण भाव है तो व्यापक में रहेगा प्रजन लक्षण जैसा कहते हैं वो रहेगा ही अच्छा अभी पूर्व पक्ष कही गया कि आप जो न्याय दिखाते हैं वो न्याय में कोई प्रमाणी नहीं है तो सिद्धांत ने उसके लिए क्या कहा अगर आप उसमें सामान्य में भाव नहीं मानेंगे विशेष में ही मानेंगे जहाँ आपको कार्य तवचन प्रतियोगिता का अभाव दिखाना पड़ेगा तो सकल कार्यो का अभाव दिखाना पड़ेगा आप अभी कार्य और कृति में विशेष कार्यकरण भाव मान रहे हैं तो जहाँ सकल कार्य का अभाव दिखाना पड़ेगा अभी सकल कार्य प्रत्येक का कार्य के का प्रति अलग अलग कृति हो गया तो एक कार्य का अभाव कहने के लिए आपको एक कृति का अभाव कहना पड़ेगा अभी सकल कार्यो का अभाव कहने के लिए सकल मतलब कृति अभाव का समूह को कहना पड़ेगा ये कृति अभाव का कूट इसको आपको कारण मानना पड़ेगा ये गौरव दोष हो जाएगा इसलिए लाघव से कृतित्व न अभाव इसी को ही प्रयोजन को लेना पड़ेगा यहाँ तक हम लोग देखे थे अग्क चित्तु बाकी कुछ लोग कहते हैं मासकु कार्य तुम कृते है कार्यता अवच्छेद कृति का कृति हो गया कारण कार्यता अवच्छेद कार्यत्म अर्थात सामान्य कार्य कारण भाव चाहे न हो कृत है कार्यता अवच्छेदकम कृत है कृतिष्ठी कृति का जो कार्य होगा कृति हो गया का कारण उसका जो कार्य होगा कार्य रहेगा कार्यता कार्यता अवच्छेदकम कार्यत्व न हो कार्यम जहाँ कार्यता अवच्छेद होंगे जहां होगा वो एक कार्य सफल कार्य सकल कार्य अर्थात सामान्य में कार्य कारण भाव चाहे कार्यकार हो तथा घटत्न प्रति कृते कृत्य घटव कार्यो प्रति कुला कारण होगा अर्थात विशेष कार्य कारण भाव तो मानना पड़ेगा ठीक है स्वर्गिकालीन घटाधिकम पक्षी कृत्य सर्ग का जो आदिकालीन जो घट है उसका पक्षी बना करके घटत्वादि हेतु ना साधने साधनेगा आदि कालीन घट को बनाएंगे बनायेंगे घटत्वादी हेतु हो गया सकर्तृकत्व साध्य हो गया अनुमान क्या हो जाएगा सकर्तृक घटत्व दृष्टांत देंगे वर्तमान घटव तो जो इदानीतन घट है उसमें घटत्व तो रहेगा सकर्तृकत्व तो रहेगा तो रहने से जो स्व आदिकालीन घट उसमें भी घटत रहने से मां भी सिद्ध होगा तो वहां तो कोई का आदिकालीन स्वर्ग आदिकालीन घट होने से उसमें कोई कुलाल इत्यादि नहीं है तो ईश्वर सिद्ध हो जाएगा कहते हैं जीवा नाम बाधा उसमें कोई जीव नहीं है तो ईश्वर सिद्धि हो जाएगी इति आहू आहू कहने से कहते हैं इसमें असरस है ये अस्वर क्यों है देखिए राम रुद्री में दिया है मास्तु मास्क प्रतीक उसका दो के नीचे तद बीजम तद बीजम तू परे ही स्वर्गेर एवं अनंगीकार आप पक्ष किसको बना रहे हैं स्वर्गा कार्य कहते हैं दूसरे लोग मतलब को मतलब सृष्टि को मानते ही नहीं अर्थात प्रलय होगा तभी तो सृष्टि होगी कहते हैं कि प्रलय नहीं है तो नहीं होने से सृष्टि स्व अनंगी कारण तत्कालीन तो तो घटसे पक्ष पक्ष्या प्रसिद्धि पक्ष ही प्रसिद्ध नहीं होगा क्योंकि सर्व का आदि ही नहीं है होने से फिर किसको पक्ष बनाएंगे कहते हैं वस्तु तस्तु वास्तव में खंड पक्षी कृत्य कुला कृतिजन्य साधने जो खंड घट होगा वो भी घट है खंड क्यों घटत्वात? जैसे जो पूर्ण घट जो पूर्ण घट है उसमें घटत्व तो रहेगा कुलाल कृतिजन्य तो होगा जो खंड घट होगा उसमें भी घटत्व तो रहेगा तो रहने से वो भी कुलाल कृतिजन्य होगा तो अभी उससे सिद्ध करेंगे कुलाल कृतिजन्य तो साधने जीव रूप कुलतेधा क्योंकि कोई जीव वहा करके खंडो खट को बनाया ऐसा तो प्रत्यक्ष नहीं है नहीं होने से बाधात ईश्वर सिद्धि अच्छा तो इसे ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी इस आहू बन करके अश्वर से दिखाया मतलब सृष्टि मीमांसा के लोग भी नहीं मानते हैं और बाकी कुछ लोग होके आगे अश्वर बाधा ईश्वर सिद्धि में दे दिया स्वर्ग आदिन घटाधिकम पक्षी कृत्य आहू बोलकर कहा अर्थात ये बात को सभी लोग स्वीकार नहीं करते स्वर्ग आदि कालीन घट उसका कर्तव्य न ईश्वर सिद्धि हो जाएगी इसको सभी लोग स्वीकार नहीं करते इसलिए आहू कह दिया कौन स्वीकार नहीं करते हैं इसको आगे कहते हैं दिधिति कृतस्तु दिधी ये न्याय चिंतामणि के ऊपर टीका है रघुनाथ शिरोमणि का चिंतामणि हो गया गंगेश उपाध्याय जो कि नव्य न्याय का जनक उनके उनका, उनका ग्रंथ के ऊपर टीका हो गया ये रघुनाथ शिरोमणि दिधी वो कहते हैं कार्यत्वावच्छि प्रति कृतेर हेतुत्व भावी कार्यत्विन्न सकल कार्य के प्रति कृतित्व कृति कारण है ऐसा सामान्य कार्य कारण भाव अभाव ये नहीं होने पर भी क्योंकि पूर्व निराकरण करता है सामान्य कार्य कारण भाव नहीं है इसलिए दीदीधिकार कहते है की ठीक है कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति कृतित्व अवच्छिन्न नहीं हुआ नहीं होने पर भी घटत्व प्रति कुल हेतु होगा तो कहने से सबका आदिकालीन घट नहीं लिया जा सकता है क्योंकि सभी लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए खंडा घट उत्पत्ति है पूर्व कृतेर आवश्यकतया तभी खंडा घट वो भी घट है तो होने से पहले पूर्व क्षण में कृतेर आवश्यकता कृति होना पड़ेगा तो कृतर आवश्यकतया तद आश्रय तु न ईश्वर सिद्धि उत्पत्ति से पूर्व क्षेत्र में कृति होनी चाहिए अभी तद आश्रय तत्पद से कृति।, कृति तो जिसका कृति से ये खंड घट बनेगा वो कृति का आश्रय तद आश्रय न ईश्वर सिद्धि ऐसे दिधी कारक कह रहे हैं। घट का कारकर्ता ईश्वर हो जाएंगे अच्छा ऐसा कहने से अभी पूर्व पक्ष रहा है अभी आप कह दिए कि खंड भट्ट के लिए जो कृति होगी वो कृति का आश्रय ईश्वर हो जाएगा पूर्व पक्ष कह नीतिया घटादि कुला चेष्ट और अन्य व्यतिर का भ्याम कार्यवच्छि प्रति चेष्टात्वादीना नवाद घटादि और कुलादि चेष्टा दोनों में अन्वय व्यतिरेक है अर्थात तो कुला सत्वे घट सत्व कुला अभाव घट अभाव अन्वय व्यतिरेक से, से सिद्ध हुआ कार्यत्वच्छिन्न प्रति चेष्टा ये मतलब चेष्टा न हेतु हो जाएगा तो कार्य के प्रति चेष्टा हेतु हो जाएगा कार्यत्वच्छिन्न प्रति चेष्टा चेष्टा न कार्य कारण सिद्ध होगा होने से अंकुरदि उत्पत्ते है पूर्वम चेष्टा अनुरोध है अभी अंकुर इत्यादि ये सब कार्य है उससे पूर्वोक्षर में चेष्टा होना होगा तो तब तक -तो कोई और ये जीव नहीं है मतलब तो प्रथम जब आरम्भ होगा अंकुराद इत्यादि तो जीव नहीं है तो तद अनुरोध ना अभी चेष्टा से कार्य होगा क्योंकि चेष्टा और कार्यो के बीच में कार्य कारण भाव निश्चय के अन्य व्यतिरिक से अंकुर इत्यादि ये भी सब कार्य हुआ कार्य होने से तो पूर्वक्षर में चेष्टा होगा और चेष्टा का आश्रय कौन होता है आश्रय किसको कहते हैं शरीर शरीर का ही लक्षण है चेष्टाश्रेयत्म तो चेष्टा का आश्रय ये शरीर कहते हैं है चेष्टा का आश्रय काल भी होगा नहीं होगा क्योंकि जन्यान हम जनक हो कालो तो इसलिए चेष्टा आश्रय अगर काल भी होगा तो शरीर में लक्षण कर रहे थे चेष्टा चेष्टाश्रय तुम काल में गया कैसा वारण करते हैं अंत्यावय सति तो अंत्यावय होना चाहिए और चेष्टा का आश्रय होना चाहिए तो भी पक्ष कहता है कि चेष्टा अगर कारण हो जाएगा चेष्टा अनुरोधे न नित्य शरीर में क्योंकि ईश्वर का चेष्टा से ही एक अंकुर होंगे चेष्टा का एक आश्रय होना पड़ेगा और चेष्टा अगर ईश्वर का होगा तो ईश्वर का भी एक शरीर होना पड़ेगा और ईश्वर का शरीर ईश्वर का चेष्टा नित्य है अत्या है नित्य है तो उसका आश्रय तो नहीं ईश्वर का शरीर भी नित्य होना पड़ेगा तो पूर्व कह रहे है अंकुर आदि उत्पत्ति चेष्टा अनुरोधे न नित्य शरीरम अपनी ईश्वर का नित्य शरीर भी मानना पड़ेगा सिद्धांत कहेगा ठीक है अगर इष्टापति कह देगा तो ईश्वर का नित्य शरीर मानना पड़ेगा शरीर का पूरा लक्षण क्या है चेष्टाश्रेतो ये जो अंत्य अवयवी कहते हैं ये अवयवी ये कभी नित्य होगा क्योंकि जो अवयवी होगा वो अवयव जन्य होगा और यद कृतकम तदनित्यम अगर आप ईश्वर का शरीर मानेंगे ईश्वर चेष्टा का आश्रय ना उसको चेष्टा नित्य होने से शरीर को नित्य मानना पड़ेगा किंतु तो शरीर का लक्षण में जो दूसरा अंश है अंत्यवय तो उसको लेकर के ईश्वर का शरीर नित्य नहीं हो पाएगा इसलिए हम जो दोष दिखा रहे हैं कि ईश्वर का नित्य शरीर मानना पड़ेगा आप उसमें इष्टापत्ति नहीं कह पाएंगे क्योंकि शरीर मात्र के नित्य ही होगा अभी आपके ऊपर सिद्धांत के ऊपर ये दोष आ रहा है ईश्वर का अगर चेष्टा मानेंगे तो ईश्वर का नित्य शरीर भी स्वीकार करना पड़ेगा जो कि विरुद्ध हो रहा है सिद्धांत विरुद्ध हो रहा है देखिए रामरुद्र में दिया नित्य शरीर चेष्टावत अंत्यावय रूप शरीर नित्येश असंभवात चेष्टावत अंत्यावयवित्व यही हो गया शरीर का लक्षण तो ये नित्य स्व असंभव क्यों अवय भी मात्र अवयवी अर्थात अवय जन्य तो जो जन्य होगा वो तो विनाशी होगा ही होगा तो विनाशित्व न अत्र इष्टापति संभवते इसलिए सिद्धांती यहाँ इष्टापति नहीं कह पाएगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए आपके ऊपर ये दोष होगा की ईश्वर का शरीर मानना भी पड़ेगा अभी ऐसा कहने से सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है दिनागर में का कार्यत्व प्रति क्रिया हेतु पूर्व पक्ष कार्यक्रम दिखा दिया चेष्टा अर्था तो में अर्थात कार्य और चेष्टा में अन्वय व्यतिरक हो जाएगा सिद्धांति अभी उसका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं तादृश अन्वय व्यतिरेक अभ्याम जो आप अन्वय व्यतिरिक दिखा दिए यत्र य तत्र तत्र तेष्टा ये जो अभिनय व्यतिरिका दिखा है सिद्धांति है जाए कार्यत्व छिन्न प्रति एव हेतुत्व चेष्टावे न होना कोई जरूरत नहीं क्रियात्व हेतु चेष्टा कहाँ होती है और क्रिया कहाँ होती है अर्थ में चेष्टा है या क्रिया क्रिया और देवदत्त में चेष्टा तो क्रिया व्यापक होगा न चेष्टा व्यापक होगा क्रिया व्यापक होगा अभी सिद्धांत ही कह देता है कार्यत्वच्छिन्न प्रति क्रिया हेतु तो, तो क्रियात्व हेतु होने से अभी तथा चेष्टात्व हेतु माना भागा अर्थात कार्यत्वच्छिन्न प्रति क्रियात्व हेतु मानेंगे इसलिए चेष्टा चेष्टावे नहीं मानेंगे तो ईश्वर में चेष्टा नहीं मानेंगे चेष्टा चेष्टा चेष्टा चेतनिष्ठ क्रिया पर चेष्टा तो जाएगा चेतन अनिष्ठ क्रिया को चेष्टा कर जाए क्यूँकि चेष्टा का लक्षण क्या है अच्छा तो प्राप्ति परिहार इसको चेष्टा करेंगे हिताहित प्राप्ति परिहार तद अनुकूल व्यापार तो हिता हित प्राप्ति परिहार के लिए अनुकूल व्यापार ये जड़ में होगा ना चेतन में होगा चेतन में होगा इसलिए चेतन में होने वाला क्रिया को चेष्टा कहा जाएगा क्रिया कहा जाएगा इसलिए रथ में क्रिया कहा जाएगा किंतु देवदत्त में ग्राम गमन अनुकूल ये कृतिमान वो देवदत्तों को कहा जाएगा किंतु रथ का रथ क्रिया होने से उसको और कृतिमान नहीं कहा जाएगा वो चेष्टा नहीं है उसका अभी सिद्धांत ही कह दिया कि कार्य तो प्रति क्रियात्व हेतु लेंगे चेष्टावे तो नहीं लेंगे तो क्रियात्व कहें परमाणु में क्रिया होगी तो होने से ईश्वर में चेष्टा मानने का आवश्यक नहीं है तो नहीं है तो फिर और आपका ये जो दोष दिखा रहे हैं चेष्टा आश्रय तो नहीं ईश्वर नित्य शरीर वाला मानना पड़ेगा ये आवश्यक नहीं है सिद्धांत समाधान दे दिया आप आधान तो क्रिया हो जाए कैसे क्रिया होता है क्रिया जड़ भी हो जाएगी ईश्वर मतलब क्रिया का आश्रय मतलब चेतन अगर क्रिया का आश्रय होगा उस क्रिया में चेष्टा कर जाएगा क्रिया का आश्रय परमाणु हो, हो जाएगा। अभी द्वारा ईश्वर ईश्वर सिद्ध तो हो गया खंड का जनक ईश्वर हो गया पूर्व पक्ष है कि इस प्रकार की मानने से ये दोष आ रहा है ईश्वर को अगर आप कारण तो से मान रहे हैं, अंकुर आदि का कारण को अगर आप ईश्वर तो लेंगे तब ये दोष नूतन दोष आपके ऊपर आएगा चेष्टा का आश्रय तो है ना ईश्वर को शरीर शरीरवान भी मानना पड़ेगा सिद्धांत के ना यहाँ चेष्टा नहीं है, नहीं है। क्रिया है क्रिया का आश्रय तो परमाणु हो जाएगा परमाणु ईश्वर में क्रिया का पर... क्रिया ईश्वर में नहीं है नहीं, नहीं है तो ईश्वर का शरीर वाला नहीं है परमाणु में क्रिया होगा कृति तो आत्मा में होगा तो ईश्वर का कृति से परमाणु में क्रिया हो जाएगी तो होने से परमाणु में क्रिया होगी क्योंकि चेष्टा का बात ही नहीं है पूर्व पक्ष जो चेष्टा न कार्यत्व कार्यकार दिखा रहा था सिद्धांत उसका क्रियात्व कार्यत्व कार्य कारण भाव कह दिया परमाणु में ईश्वर का कृति ईश्वर सिद्ध अलग है ईश्वर कृतित कृति कृति ईश्वर सिद्ध हो गया पूर्वपक्ष कह रहा था कि चेष्टात्वे न हम कार्यकारेंगे सिद्धांत का चेष्टावन नहीं लेंगे क्योंकि चेष्टावन लेने से तो आश्रय तुन का चेतन पदार्थ मानना पड़ेगा और फिर ईश्वर को लेना पड़ेगा क्योंकि उस समय में तो क्षति वंकुरादी उत्पत्ति समय में तो कोई अन्य जीव नहीं है इसलिए ईश्वर इस को भी शरीर सिद्ध करना चाहता था सिद्धांतिका नहीं होगा ईश्वर का कृति तदन्य परमाणु में क्रिया उसे जगत हो जाएगी तो क्रियात्व कार्य तुन कार्यकार हो जाएगा ऐसे सिद्धांत समाधान देने से पूर्वपक्ष कह रहा है टीका में देखे रामरुद्र में चेत्व हेतुत्वे माना भावत सिद्धांत कह दिया चेष्टावे हेतु नहीं ले पाएंगे क्रियात्वेन ले लेंगे अभी पूर्वपक्ष उसके ऊपर कह रहा है ननु अग्रहित व्यभिचारक लघुभूत व्याप्य धर्मांतर सत्व व्यापक न कारण्वत्व अन्यथा सिद्धे अगृहित व्यभिचारक जब हम चेष्टा चेष्टात्व और कार्यत्वे न कार्य कारण भाव ले रहे हैं इसमें आपको व्यभिचार आप तो नहीं दिखाए आप खाली क्रिया क्रियात्व और कार्यत्व कार्यकार ले रहे तो पूर्व पक्ष कहता है कि अगृहित व्यभिचारक बौर है अगृहित अगृहितो व्यभिचारो यश में और लघुभूत व्याप्य धर्म अभी चेष्टात्व और क्रियात्व इसमें लघुभूत धर्म कौन है चेष्टात्व और ये व्याप्य भी है तो लघुभूत व्याप्य धर्मांतर जिसमें भी व्यभिचार भी नहीं है वो विद्यमान जब है व्यापक रूपेण न कारण तुम क्रियात्व कारण नहीं होगा क्योंकि चेष्टा तो है जब कारण हो सकता है तो क्रिया तो है ना आपको व्यापक धर्म को क्यों कारण था अवच्छेद न लेंगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो न कारण क्यों अन्यथा सिद्ध है जब लघु धर्म से आपका कार्य हो रहा है गुरु धर्मों को क्यों लेंगे गुरु धर्म अन्यथा सिद्ध व्याप्य है तो व्यापक रहेगा वो अन्यथा सिद्ध हो गया अन्यथा पूर्व पक्ष कहता है अगर ऐसा नहीं मानेंगे घटत्वावच्छि प्रति दंड न एव कारण हो सकता है तो जो दंड है वो द्रव्य है है तो घटत्वावच्छिन्नों प्रति आप द्रव्यवावच्छिन्न कारण तो मान लीजिए अगर आप लघु धर्म को नहीं लेकर के गुरु धर्म को लेंगे पूर्व पक्ष कहता है अन्यथा घटत्वावच्छिन्न प्रति दंड इव द्रव्यवादी कारणत्वापत्य तो द्रव्यत्व कारण ये मान सकते हैं इसलिए अवश्य चेस्टात्व कारणता अंगीकरणीय इसलिए चेस्टात्व कार्य कार्यकारण भाव कहना पड़ेगा तो आप क्रियात्व और कार्यत्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो व्यापक धर्म हो गया इत अस्वरस पूर्व पक्ष ने सिद्धांतिका समाधान के ऊपर अस्वरस दिखाया मन से आचार्य अनुयायी नाम मत उत्था अभी उदयनाचार्युयाषय में वो लोग समाधान देते हैं दिनकर में आचार्य मतायी नस्तु अस्तु चेष्टा तेतुत्व पूर्व पक्ष पैदा चेष्टावे कार्यत्वेन कार्यकरण भाव मानेंगे तो उदय आचार्य जी के अनुयायी लोग कहते हैं चेष्टा तेतुत्व त्र अर्थात कार्य तो अवच्छिन्न प्रति चेष्टा तो प्रति तो अवच्छि प्रतिवच्छिन्न कार्यम प्रति हेतु अस्तु अगर आप अभी चेष्टा तो है ना मतलब चेष्टा को कारण मान लिये चेष्टा का आश्रय तो है ना अभी मानना पड़ेगा शरीर मानना पड़ेगा चेष्टा का आश्रय तो अभी शरीर मानना पड़ेगा तो अभी सिद्धांत अगर मान लेगा की चेष्टा तो कारण है ईश्वर तो का शरीर भी मानना पड़ेगा तो आचार्य अनुयायी लोग कहते हैं अस्तुत तद अनुरोध है न ईश्वर से नित्यम शरीर ठीक है ईश्वर का नित्य शरीर भी हो तो तथापि तो न ईश्वर से अतिरिक्त तो शरीर सीखते हैं ईश्वर का शरीर है किंतु तो ईश्वर का भी अतिरिक्त तो शरीर नहीं होगा किससे अतिरिक्त तो? परमाण् नव तक शरीर तो, तो इसलिए ईश्वर का शरीर क्या हो परमाणु को जाएगा तो यही परमाणु ही ईश्वर शरीर हो गया और नित्य है तो इसलिए नित्य शरीर वाला ईश्वर हो और चेष्टा का आश्रय हो कोई हानि नहीं है तो वो समाधान दे दे परमाणु तो ईश्वर का शरीर है सर उत्पादन करना तो होगा उपादान कारण होगा किंतु आप कहते हैं कि फिर निमित्त कारण तो नहीं हो तो नहीं होगा कियी क्या हो, तो ऐसे हो हुआ। तो गया इस मतोबा में तो कहेंगे कि आनी क्या हुआ हमारा हो कहा, कहा जाए निमित्त उपादन कारण एक हो जाए वो लोग कहते हैं नहीं कैसे कुछ परमाणु को मानेंगे तो फिर विशेष कैसे दिखाएंगे सब ईश्वर का शरीर तो दो से से दिखाते हैं तथापि ईश्वर अतिरिक्त अतिरिक्त का कोई शरीर नहीं होगा किसे अतिरिक्त नहीं होगा ईश्वर का शरीर परमाणु से इसलिए परमाणु न देखो तरीर तो होते ईश्वर कृति जन्य चेष्टा का आश्रय कौन हो जाएंगे अभी परमाणु ईश्वर कृति जन्य चेष्टा बद भी परमाणु रूप ईश्वरे ही परमाणु रूप शरीर ही ईश्वर कृति जन्य चेष्टा का आश्रय हो गया परमाणु वही परमाणु से ईश्वर का शरीर हो गया परमाणु रूप शरीर ही रहे वो तत्त कार्याणाम उत्पत्ति जो सब कार्य है वो ईश्वर का शरीर हो गया परमाणु उसमें चेष्टा और उससे उत्पत्ति हो गया तो परमाणु रूप शरीर एवं कार्याण तो तो उत्पत्ति अभी उपादान कारण कौन हुआ परमाणु हुआ और चेष्टा का आश्रय ये कौन हुआ तो वो हो गया मतलब परमाणु भी हो गया तो निमित्त उपादान कारण ये दोनों हो जाएगा ईश्वर <laughs> में उसके लिए आगे दौड़ रहे और विचार आरम्भ कर रहे हैं तो इसे क्या होगा अभी ईश्वर एकत्व तो क्यों हानि हो गया तो अभी हम लेगी ले तो प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा होना चाहिए ऐसा मानकर के आप करें अनंत तो परमाणु हो गए तो अनंत तो ईश्वर हो जाएंगे क्योंकि आपका मतलब ये कहना है कि प्रत्येक शरीर में एक एक ईश्वर होना चाहिए ऐसा कहा अभी तो कहा गया? अनंत तो शरीर में एक नहीं होगा वो भी हो सकता है दोस्तों का आगे विचार थोड़ा दिखाते हैं दिखा है। इस प्रकार की कोई स्वीकार नहीं करेगा तथा तो दृष्टांत क्योंकि हम प्रति शरीर में अलग अलग मतलब जीव का विषय में तो वही देखते हैं कि तो प्रति आत्मा तो प्रति जीव के लिए अलग अलग शरीर है इस प्रकार के आगे विचार दिखाते हैं अभी परमाणु क्रियायाम चेष्टा रूप वही जाती अंगीकारात् अभी आप परमाणु में चेष्टा स्वीकार करिए पूरा पक्ष उसको कहेगा परमाणु में अगर चेष्टा स्वीकार करते हैं फिर ये दंड चक्र में इसमें क्यों चेष्टा स्वीकार नहीं करेंगे परमाणु और दंड चक्र में यह अंतिम क्या रहा? मतलब अंतर क्या रहा अब कहीं परमाणु ईश्वर का शरीर हो गया कहते परमाणु को ईश्वर का शरीर मानने के लिए आप उसमें चेष्टा क्रिया को चेष्टा कर तो आपका ये मान्यता के पीछे और कुछ नहीं है केवल आप अपना मान्यता सिद्ध करने के लिए परमाणु जो कि जड़ पदार्थ माना जाता है उसको भी आप ईश्वर का सरीर तो चेतनत्व चैतन्य ग्रहण कर करिए जो कि परमाणु में क्रिया होना था अभी आप उसको चेष्टा बना दिया तो उसमें परमाणु में होने वाला क्रिया और दंड चक्र में होने वाला क्रिया इसमें अंतर क्या है आप परमाणु में होने वाला क्रिया को चेष्टा कर देंगे पूर्व पक्ष का ये प्रश्न होगा क्यों कहेंगे उसके लिए आचार्य मत वाले कहते हैं परमाणु क्रियायाम चेष्टा रूप वैज्ञात अंगीकारात् जो देवदत्त चैत्र इत्यादि में चेष्टा होती है वह दंड चक्र में वो है क्या नहीं है तो पूर्व पक्ष का कहना कि जैसे दंड चक्र में है ऐसे परमाणु में भी है तो परमाणु में उस क्रिया को क्यूँ चेष्टा किया देंगे देवदत्त में होने वालों को चेष्टा करेंगे इसीलिए वो लोग समाधान देते हैं परमाणु क्रिया में जो चेष्टा है वो वैजात्य अंगीकारक अर्थात परमाणु में होने वाला क्रिया ये विलक्षण चेष्टा ये ना देवदत्त में है ना दंड चक्र में है ये एक विलक्षण चेष्टा देवदत्त इत्यादि में चेष्टा तो लोक में शिव कार्य है दंड चक्र इत्यादि में चेष्टा लोक में शिव कार्य नहीं है तो परमाणु में ये जो चेष्टा हो रही है ये एक विलक्षण है ठीक है तभी परमाणु ईश्वर का शरीर हो सकता है उसमें विलक्षण चेष्टा हुआ ये विलक्षण चेष्टा देवदत्त तो चैत्र में रहेगा ना दंड चक्र में रहेगा दोनों में नहीं रहेगा ये परमाणु में रहेगा तो परमाणु अगर ईश्वर का शरीर हो जाएगा अभी शरीर का लक्षण क्या है अंत्या चेष्टाश्रय तो अभी परमाणु चेष्टा का आश्रय हो गया किंतु अंत्यावयती तो ये परमाणु अवय है अवयवी नहीं है और दूसरा अंत्यावयवी शरीर का लक्षण है ये अंत्यावयवी का क्या लक्षण है द्रव्यांतर अनार द्रव्यांतर अनारभ कत्व सती द्रव्यांतर अनारंभकत्व सती अवय भी त्रव्यांतर का आरंभक न हो और अवयवी भी हो ये क्यों अंत्यवयव का इस प्रकार लक्षण किया गया जो हस्त है तो ये जो हस्त है ये अवयवी है हस्त अवयवी है किन्तु ये शरीर का लक्षण इसमें नहीं जाना चाहिए तो अवय तो है किंतु हस्त अंत्य अवय नहीं होगा तो अंत्य का इसलिए क्या लक्षण करेंगे अवयवी तो है किन्तु ये द्रव्यारंभ द्रव्यांतर का आरंभ होगा तो हम लक्षण में कह देंगे द्रव्यांतर अनारंभ तत्व सती अवयवित्व हस्त में अवयवित्व है कि द्रव्यांतर से अनारंभकत्व नहीं है तो हस्त में शरीर का लक्षण है, नहीं जाएगा कहते हैं तो अभी आपका लक्षण में जो अंत्यावय सती चेष्टाश्रयत्व जो शरीर का लक्षण होना चाहिए ये परमाणु में अंत्यावय नहीं जाएगा क्योंकि एक तो अवयवी नहीं है और द्रव्यांतर से आरंभ कहे अनारंभ कह परमाणु द्रव्यांतर का आरम्भ कहे अनारंभ कहे और आपका अंत्यावयवी का घटक तो है ना द्रव्यांतर का क्या है अनारंभक चाहिए और परमाणु द्रव्यांतरों का आरंभक हो गया तो द्रव्यांतर का आरंभक भी हो गया और अवयवी भी नहीं है इसलिए अंत्यावय वित्व का लक्षण का जो दोनों घटक पद है वो तो, तो दोनों ही परमाणु में नहीं गया तो इसलिए परमाणु शरीर बन पाएगा नहीं, नहीं बन पाएगा क्योंकि अंत्यावय ये नहीं घटा चेष्टाश्रयत्व परमाणु में चेष्टाश्रय तो हो सकता है अभी क्या सिद्ध किया गया परमाणु में चेष्टाश्रय तो आएगा नहीं आएगा वो तो मान लिया किन्तु तो शरीर तो क्यों नहीं हो पाएगा अंत्यावय तो नहीं रहा और नहीं, नहीं हुआ अंत्यावयत्व नहीं हुआ इसलिए आगे कहते हैं परमाणु क्रियायन चेष्टात्व तो रूप वैजात अंगीकारात् शरीर लक्षण अंत्यावयत्व से निवेशाच जिसको लेकर के आपका लक्षण अव्यापी दोष हो रहा है वो अंश को हटा दीजिए शरीर का लक्षण में अंत्यावय से चेष्टाश्रे तुम हम अंत्यावयत्व अंश को हटा देंगे तो अंत्यावय अंश हटा देंगे तो परमाणु में चेष्टाश्रेपो का शरीर का लक्षण अभी क्या बच गया चेष्टाश्रेत्म ये परमाणु में समन्वय हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा तो आचार्य अनुयायी लोग ये बात कहते हैं कि अंत्यावय शरीर लक्षण अनिवेशाच शरीर का लक्षण में अंत्यावयवित्व ये अंश निवेश नहीं करेंगे हाँ अभी वो दोष आएगा अभी अगर आप तो नहीं देंगे चेष्टाश्रय तो हस्त है तो इसमें अभी जाएगा लक्षण तो अभी उसके लिए आगे ऊपर देख लीजिये निवेशाक्ष न ना परमाणु नाम शरीर अनुपत्ति तो अगर अंत्यवयत्व तो अंश को हटा देंगे तो परमाणु भी ईश्वर का शरीर हो जाएगा क्योंकि चेष्टाश्रय तो इतना ही लक्षण बचा तो परमाणु चेष्टाश्रय हो जाएगा टीका में देखिये ननु शरीर क्रिया शरीर लक्षण इति प्रतिक है न उसका उप जहा हुआ चेष्टावत्व मात्र से शरीर लक्षणत्व अभी आप अंत्या तो हटा दिए अभी हो गया कि चेष्टावत्वम शरीर से लक्षण त चेष्टावत्व मात्र से शरीर लक्षणत्व तो हस्तादी शरीर मीति अभी शरीर का लक्षण हस्त में जाएगा क्योंकि वह चेष्टा का आश्रय है आशंख्य सिद्धांति कहता है शरीर को अनुपति प्रतीक दे दिया आगे तथा तो हस्ता दो शरीर व्यवहारे अभी हस्त में भी शरीर का लक्षण चला जाएगा तो सिद्धांत कहता है इष्टपति रहे जब शरीर से कुछ हुआ कट गया पिट गया तो हस्त में कुछ हुआ कहीं कुछ आघात हो गया तो कहता है देवदत्ता देव तो कि मेरे को आघात लगा कहता है मेरे हस्त को आघात लग गया को तो नहीं लगा इस प्रकार तो कहता है कहते हस्त में अगर शरीर व्यवहार हो जाएगा कहते हो जाए इष्टापति हस्त को तो शरीर में तो कहा भी जाता है हस्त में कुछ आघात होने से शरीर में हुआ कहा जाता है इष्टापति यथवा शरीर रक्षण में जो अंत्यावय है इसका अर्थ हम लोग कह देते हैं द्रव्यांतर अनाम्भ तत्व सती अवयवित्व तो उसको हम लोग थोड़ा बदल देंगे अंत्यावयवित्व का लक्षण को द्रव्यन्त द्रव्यारंभक अवय भिन्न एवं उपाधेय अवय हाँ। हाँ। शरीरा लक्षण में अंत्या अंत्यावयवित्व अंत्या सती चेष्टा श्रेयत्व अंत्यावयवित्व स्थान में द्रव्य आरंभक अवयवी भिन्नत्व द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न ये अंश हस्त में जाएगा द्रव्य आरम्भक अवयवी भी हस्त द्रव्य आरम्भ अवयवी है ना द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न है हस्त अवयवी है हम अभी शरीर का लक्षण में ले लेंगे द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न अभी हस्त में जाएगा नहीं जाएगा तो, और दूसरा अब कह रहे थे कि परमाणु में शरीर का लक्षण नहीं जा रहा था क्यों अंत्यावय तो था अभी अंत्यावय तो का लक्षण कर दे द्रव्य आरम्भ को अवय भी अभी हस्त में शरीर का लक्षण नहीं गया क्यूँकी द्रव्य आरम्भक भिन्न ये नहीं है और परमाणु में भी ये कहते हैं द्रव्य आरम्भको अवय भी परमाणु अवय भी है नहीं है, है? अवयवी भी भिन्न है? है तो अभी द्रव्य आरम्भ को अवय भी भिन्न परमाणु में जाएगा नहीं जाएगा ये तो अवयवी ही नहीं है तो अवयवी भी भिन्न ये परमाणु में गया और चेष्टा श्रोतम भी है तो अंत्य अवयवी लक्षण कर देंगे द्रव्य आरंभ हो कवय तो परमाणु अवय भी नहीं है इसलिए अवयवी भी परमाणु में आ जाए और जो हस्त है वो अवयवी है इसलिए हस्त अवयवी भिन्न हो जाएगा किंतु द्रव्य आरंभक भिन्न होगा हस्त द्रव्य आरंभक से भिन्न होगा द्रव्य आरंभक है तो द्रव्य आरंभक भिन्न होगा तो इसलिए हस्त में नहीं जाएगा क्योंकि द्रव्य आरंभक भिन्न नहीं है और परमाणु में चला जाएगा क्योंकि परमाणु अवयवी भिन्न है तो ये दोनों अंश सिद्ध हो जाएगा हम अंत्यवयवी का लक्षण ऐसा कर देंगे द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न ये अंत्यावयवी का लक्षण कर देंगे तथा च हस्तादो न शरीरत्व व्यवहार क्यों हस्तादि में अभी शरीर का लक्षण नहीं जाएगा तस् हस्तादेह शरीर रूप द्रव्य आरंभकत्व शरीर आरम्भ को हो गया और नवा परमाणु नाम परमाणु में अव्याप्ति हो जाएगा ये बात भी नहीं है स, नवा परमाणु नाम शरीरत्व तो अनुपपत्ति अगर परमाणु में लक्षण नहीं जाएगा तो शरीरत्व तो अनुपपत्ति हो जाएगी कहते नवा क्यों तेसम अवयवी तो अभाव इसलिए परमाणु अवयवी भिन्न हो गया तो हमारा लक्षण में आ गया द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्नम तो द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न यह हस्त है क्योंकि हस्त द्रव्य आरम्भ हो गया हम तो भिन्न कहते हैं और द्रव्य आरम्भ अवयवी भिन्न परमाणु भी है क्योंकि वो अवय भी नहीं है इसलिए परमाणु में शरीर का लक्षण हो जाएगा ऐसे आचार्य अनुयायी मत वाले ऐसा कहते हैं अर्थात ईश्वर का शरीर ये सब परमाणु भी हो जाएगा अभी पूर्व वाला कहते हैं नाना परमाणु नाम शरीरत्व कल्पने गौरव अभी ईश्वर का कितने शरीर हो जाएंगे नाना शरीर हो जाएंगे नाना परमाणु नाम शरीरत्व कल्पने गौरवाद लाघव है नसया अतिरिक्तत्व सिद्धि लाघव से परमाणु से भिन्न ईश्वर का और एक शरीर मान लेंगे तस् अर्थात ईश्वर शरीर ईश्वर शरीर परमाणु से भिन्न है और एक है ऐसा मान लेंगे अगर परमाणु को ईश्वर शरीर मानेंगे तो क्या दोष होगा नाना नाना हो जाएगा तो इसलिए लाभवे तस्य अतिरिक्त तत्व सिद्धि रीति होने से आचार्य मत वाला कहते हैं नाच्य जो अतिरिक्त शरीर मानेंगे इसको या तो ईश्वर का शरीर नित्य होना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर का चेष्टा नित्य है तो नित्य पदार्थ जो होगा वो या तो परमाणु रूप होगा नहीं तो परम महत्व होगा बीच वाला जो होगा वो नित्य नहीं होगा अगर परम महत्व मान लेंगे ईश्वर का शरीर का परिमाण परम महत्व है फिर पत्थर के अंदर में जो मेढक है उसको बनाने के लिए ईश्वर प्रवेश नहीं कर पाएगा किन्तु वहां होता है। <laughs> पहले विचार आया था तो इसलिए ईश्वर का शरीर परम महत परिमाण वाला नहीं हो पाएगा कहेंगे ठीक है अनुपरिमाण वाला अनु हो जाए अणु परिमाण होगा तो ईश्वर एक स्थान पर रहेगा तो अन्य जागा में क्षतिह करो इत्यादि बना नहीं पाएगा ये सब दोष देंगे आगे कहेंगे तो इसलिए अतिरिक्त तो शरीर ईश्वर का मानेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त तो मानेंगे तो या तो पर्व महत्व होना पड़ेगा नहीं तो अणु होना पड़ेगा दोनों पक्षों में दोष होगा आगे दिखाएंगे इसको तो। शंकर शंकरचार्य केशव वागार शुप्रभाष्य विभुवंद तो नुम ईश्वर गुरात्मे मूर्तिमा यो म